गीता तत्वचिंतन तदा योग से योग प्राप्ति साधना सापेक्ष परंतु यह योग प्राप्ति समय सापेक्ष नहीं है वह साधना सापेक्ष है लोग पूछा करते हैं अच्छा यदि हम योग को पाना चाहें तो कितना समय लगेगा अब इसका उत्तर क्या उत्तर दिए यदि कोई आपसे पूछे कि मैं ऋषि के से पैदल ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहता हूँ कितना समय लगेगा तो इस प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे यही कहेंगे कि भाई हमें क्या पता तुम कितने वेग से चलोगे यदि अधिक वेग से चलो तो शीघ्र पहुंच जाओगे और यदि धीरे चलो तो समय अधिक लगेगा फिर यदि रुक रुक कर चलो तब तो और भी विलम्ब होगा उसी प्रकार योग की यह साधना है जो जितनी तत्परता और निष्ठा के साथ साधना करेगा उसे लक्ष्य की प्राप्ति उतनी ही शीघ्रता के साथ होगी महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है तीव्र संवेगा आसन्न जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी साधना शीघ्र सिद्ध होती है और यह कहकर वे अगले सूत्र में कहते हैं मृदु मध्याधि मात्रत्वा तथोपि विशेषा साधन की मात्रा हल्की मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी का भेद हो जाता है उपरयुक्त सूत्रों में वेग और मात्रा ऐसे दो शब्दों का प्रयोग हुआ है अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है उसे वेग के नाम से कहा गया है और उनका श्रद्धा विवेक आदि के रूप में जो भावनात्मक आभ्यांतर स्वरूप है वह उनकी मात्रा या दर्जा है वेग शरीर के स्तर पर दिखाई देता है और मात्रा मन के स्तर पर अनुभव में आती है वेग पर संवेद्य भी होता है पर मात्रा केवल स्वसंवेद्य होती है वेग में क्रिया की प्रधानता होती है जबकि मात्रा में भाव श्रद्धा विवेक की क्रियात्मक साधना के तीव्र होने पर भी श्रद्धा विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण योग की सिद्धि में काल का भेद स्वाभाविक है एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है एक गुरु के तीन शिष्य हैं और वे साधना करते हुए गुरु के ही साथ रहते हैं गुरु सदैव शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्साहित करते रहते हैं और साधना पर बहुत बल देते हैं उन्होंने अपने शिष्यों के लिए साधना हेतु एक क्रम बना दिया है ये तीनों शिष्य ब्राह्मण मुहूर्त में उठ जाते हैं एक साथ साधना में बैठते हैं सारी कठोरता एक साथ करते हैं पर क्या सिद्धि भी उन्हें एक साथ मिलेगी नहीं सिद्धि तो उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगी बाहरी दृष्टि से वे सब सबकी सब साधना में समान तीव्रता प्रदर्शित करते हुए भी भीतरी दृष्टि से समान नहीं है उनमें से जिसमें श्रद्धा विवेक शक्ति और भाव साधारण है उसकी साधना मृदु मात्रा वाली होगी जिसमें श्रद्धा विवेक और शक्ति और भाव कुछ उन्नत है उसकी साधना मध्य मात्रा वाली होगी और जिस शिष्य में श्रद्धा विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है उसकी साधना अधिमात्रा वाली होगी साधना में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है व्यवहार में भी हम देखते हैं कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किए जाने पर भी जो व्यक्ति उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है उसे जिसे उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है तथा जो प्रेम और उत्साह के साथ उसे बिना उक्ताए करता रहता है वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है इसी प्रकार योग की प्राप्ति के लिए भी समय साधन की तीव्रता पर निर्भर करता है यही श्लोक में आए तदा शब्द का तात्पर्य है इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा अपने विकास की गति तीव्र कर योग को शीघ्र पा ले सकता है इसके वैज्ञानिक पक्ष पर हमने अपने पुनर्जन्म वाले प्रवचन में विस्तार से प्रकाश डाला है अस्तु बुद्धि योग